दोस्तों, कैरल ड्वैग कहती हैं, तुम्हारा दिमाग एक मशीन नहीं, एक गार्डन है, और ये गार्डन हर रोज़ ग्रो करता है। अगर तुम उसे नरिश करो, अगर तुम उसे सीखने दो, ये किताब यही सिखाती है कि ज़िंदगी टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का खेल है। वो लोग जीतते हैं जो सीखने से नहीं डरते, जो

जहां एक ही जीत सकता है और बाकी सब हार जाते हैं। लेकिन growth mindset कहता है, जिन्दगी race नहीं, एक training ground है। जहां हर struggle तुम्हें तयार कर रही है। जहां हर failure एक lesson है और हर दिन एक नया chance। TWEK कहती है, becoming is better than being। यानि इनसान की असली खुबसूर्ती उसके process में है न

वो कहती हैं, हर बार जब तुम नया सीखने की हिम्मत करते हो, तुम अपना future लिखते हो. सोच लू भाई, अगर तुम अपने हर दिन को एक classroom समझ लो, तो हर problem तुम्हारा teacher बन जाता है. हर loss एक chapter, हर success एक note और हर दिन एक test जो तुम्हें evolve करने के लिए आता है ना कि prove करने

यानी जब तुम मुश्किल वक्त में भी सीखने की हिम्मत रखते हो, तब तुम्हारा रियल ग्रोथ शुरू होती है। और यही ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक है। ये तुम्हें ईगो से आजाद करता है, कंपैरिजन से आजाद करता है, और तुम्हें खुद के जर्नी पर फोकस करना सिखाता है। अब तुम अपने पास से डरते नहीं, तुम उसे, उसे स

तो भाई इस किताब का असल पैगाम सिंपल है अपनी सोच फ्लेक्सिबल रखो अपने दिमाग को ओपन रखो सीखने का जज्बा कभी खत्म मत होने दो क्योंकि इंसान तब तक जवान रहता है जब तक वो सीखना चाहता है ज़िंदगी तुमसे परफेक्शन नहीं चाहती बस पार्टिसिपेशन चाहती है कि तुम अपना बेस्ट दो हर दिन थोड़

और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है तुम्हारा दिमाग कभी पुराना नहीं होता वो हर दिन नया सोच सकता है और हर दफा एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। सो、so, अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ मोड में है तो दुनिया तुम्हारे लिए खुली किताब है हर पेज पर एक नया लेसन हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी और �